शुक्ल यजुर्वेदिया ईसावासी उपनिषद इसमें जिनके पास नया पुस्तक है वो आप लोग देख लीजिए पृष्ठ संख्या चौदह आप लोगों का नया पुस्तक वालों का पृष्ठ संख्या चौदह इसमें टिप्पणी संख्या है चार नीचे जहाँ टिप्पणी लिखा है ना सर चतुर्थ टिप्पणी संख्या में देख लीजिए उसका अंतिम पद है वो पंक्तिका अंतिम है इत्यादि उसका पूर्व में है अंधम तम अंधम में बिंदी नहीं है पुराना पुस्तक में भी यहाँ बिंदी नहीं है टिप्पणी संख्या चार वो पंक्तिका अंतिम है इत्यादि पुराना में आएगा ये सत्रह ये हमारा सत्र, तो ये, ये परामर्श रहेगा ये पुराना पुस्तक को बदल करके आप लोग अगर नया ले ले तो इसमें सही में थोड़ा बहुत ज्यादा त्रुटि है ये पुराना पुस्तक में उस समय हम लोग शुरू शुरू वाले थे तो संशोधन इतना ज्यादा नहीं हुआ बहुत ज्यादा त्रुटि है मतलब ये पुराना पुस्तक में लगभग पौसठ के आसपास त्रुटि है नया में तो मात्र 9 ही है कम है तो, तो चतुर्थ ये टिप्पणी संख्या 4 अंधम तमह ये करना है अनुसार होना है अंधन अंधम तमह प्रथमा एक वचन कैसे इत्यादि ने उसे पूर्व में है ना अंधम अंधतम है अंधा अंधा में बिन्द रहेगा अंधम प्रविशंति है ना ऐसे मंत्र अंध में बिंद रहेगा और ये नया पुस्तक जिनके पास है वो टिप्पणी में नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखिए टिप्पणी में पूर्व नीति होना चाहिए पूर्व बीच में है ना नीचे से चतुर्थ पंक्ति में भ्रच आरम्भ हुआ यह ज्ञानम उपदेश पूर्व नीति कर्मोपदेश हो गया अच्छा हम बड़े महाराज की पुस्तक देखे था पूर्व नीति ना पूर्व नित्य कर्म उपदेश हो जाएगा ये तो नीति क्या है टिप्पणी कहां है छह नंबर टिप्पणी भिन्ना अधिकारी द्वितीय मंत्र द्वितीय मंत्र का अंतिम अंतिम पूरा जी टीका में द्वितीय मंत्र का अंतिम टीका में है भिन्नाधिकारी उभयो संन्यास एव अतिरिक्त भवति द्वितीय मंत्र का अंतिम है व्यासवाक्य मै उसका पूर्वक अंतिम ये नया पुराना सभी का ही स्थिति है अच्छा पुराना पुस्तक में तो सत्रह पृष्ठ संख्या नए में तो चौदह पृष्ठ संख्या द्वितीय मंत्र का अंतिम टीका में जिन्ना अधिकारिता नीचे से द्वितीय पंक्ति ज्यासावास्य अंतिम पंक्ति उसका पूर्व पंक्ति ये तिपोणी आरंभ हुआ पथो द्वित आज यहाँ इसे ब्रैकेट दिया है यह अभी ईशा इत्यादि ना ज्ञानम उपदेश्य जीते हाँ, प्रथम पंक्ति रहा आगे है यद द्वा द्वितीय पंक्ति आगे है त्रेतारंभे उसका आगे पंक्ति पड़ेगी सृता भे तो कर्मािण ये स्पष्ट महाराणता दोन आगे न उसके पूर्व में कड़ी पढ़ी आगे पढ़ी मगस से अच्छा ये प्रक्षिक <laughs> ये प्रक्षिकता था, था नहीं तो वहाँ कुछ बड़े महाराज एक नंबर इत्यादि लिख हैं क्या कल देख लूंगा इसमें अच्छा महाभारत महाभारत स्पष्ट विद्युत मार्ग यहाँ महाभारत आदर है ना इसके ऊपर और कहीं लेकर देखेंगे देना तो है कर्म अरे कर्म कर्म उपदेश बहुत पुराना पुस्तक में सत्रह पृष्ठ नया पुस्तक में चौदह पृष्ठ टिप्पणी में नीचे से चतुर्थ पंक्ति ब्रैकेट में है नीति होना चाहिए क्यों हो गया ये पाठ संशोधन करना है आगे कर्मोपदेश भिन्न पद है कर्मोपदेश अलोक पद हो जाएगा इति के बाद अच्छा वो अलोक पद करना पड़ेगा उसको भी क्योंकि कर्मन इति ये अलग हो गया आगे फिर कर्मो पद ऐसे वो अलग आएगा अच्छा यहाँ तक शायद हम लोग पाठ नहीं पहुंच पाएंगे ये नूतन पुस्तक का पृष्ठ संख्या सत्रह देखिए नूतन पुस्तक में नीचे जो टिप्पणी है द्वितीय पंक्ति देखिए तद विपर्यन ये पुराना पुस्तक में भी ये समान है अर्थात आप लोगों का आएगा चौदह तीन अर्थात सत्रह तीन बीस में आएगा बीस में आएगा आप लोगों का पुस्तक में पुराना में बीस में आएगा टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति में देखिये सहेतुकम मंत्रे अर्थवगतम अर्थम सहेतुकम आह हाइन है तद विपर्यिना तद विपर्य इत्यादिना नया पुराना सबका यह है टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति दो नंबर टिप्पणी नहीं है प्रथम टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी हाँ ये दो नंबर भी है दो नंबर टिप्पणी में अर्थात ऊपर से द्वितीय पंक्ति में तद विपरी आदि हो गया अच्छा उसी में आगे तृतीय टिप्पणी में देखिए ये पुराना में ठीक है नया में ये त्रुटि हुआ है तृतीय टिप्पणी है आगे ते ना आत्महन इति फिर आगे और एक इति आ गया नया पुस्तक में द्वितीय इति और वो विराम को काट देना है। आज का पाठ संशोधन इतना दूर तक क्योंकि हम लोग आगे आज यहाँ पुराना विषय हम लोग द्वितीय मंत्र पूरा हो गया था आज तृतीय मंत्र देखेंगे टीका में आद्य मंत्रार्थन प्रपंच निंदा क्रियते इति इतिहा आद्य मंत्र का अर्थ का प्रपंच विस्तार करने के लिए तो ये आद्य मंत्र किसको स्मरण है मैं आप नहीं आपने बोलिए वो मंत्र में ज्ञान का उपदेश किया गया ऐसे कहा गया था अभी कहते हैं कि उसका प्रपंच प्रपंच प्रपन्चेतु विस्तार हितुम विस्तार करने के लिए प्रथम आदौ अभिद्वान निंदा क्रियते अभिदुसह निंदा क्रियते करियद्वान का निंदा करते हैं अभिद्वान का निंदा क्यों करते हैं वहां न्याय कहते हैं न ही निंदा निंदम निंदित प्रवर्तते अबितु विधेय को निंदा निंदे का निंदा करने के लिए नहीं किया जाता है किसी का निंदा करके क्या लाभ है आप अपना चित्त दूषित होगा उससे कोई लाभ नहीं है तो फिर क्यों किया जाता है जहां शास्त्र में निंदा आता है कहते हैं विधेयम स्तोतुम जिसका विधि करना चाहते हैं अर्थात तो शास्त्र चाहता है कि आप ये काम करे उसी कर्म का स्तुति करने के लिए दूसरों का निंदा कर दिया जाता है तो यहाँ अविद्वान का निंदा किया जाता है अर्थात तो किसका स्तुति किया जाएगा विद्वान का विद्वान तो का स्तुति करने से हमको क्या लाभ होगा ये विद्वान में क्या चीज है विद्या अर्थात विद्वान का स्तुति करना अर्थात तो विद्या का स्तुति करना विद्वान का उपासना करना पूजा करना सेवा करना अर्थात तो विद्या का सेवा करना विद्या का जब सेवा करेंगे अर्थात हमारा महत्व बुद्धि बढ़ेगा विद्या में विद्या में महत्व बुद्धि बढ़ेगा तो हमारा प्रवृत्ति होगी शास्त्र चाहता है कि हमारा विद्या में प्रवृत्ति हो इसलिए विद्वान का प्रशंसा करते हैं और अविद्वान का निंदा करते हैं विद्या में प्रवृत्ति हो क्योंकि यही परम पुरुषार्थ मोक्ष का उपाय है भाष्य में अथ इधानीम अविद्वान निंदा को अयम मंत्र आरभ थे अर्थात अभी प्रथम मंत्र का प्रपंच करने के लिए आरम्भ करते हैं इधानीम वर्तमान निंदा, निंदा के लिए मंत्र मंत्र तृतीय अयतीयमंत्र आरंभ किया जा रहा है असुरिया नामते लोका तमसा असुरियाम ते लोका असुरिया अंधेन तमसावृता प्रत्यागछा ये के जना ते प्रेत्य इस प्रकार के अन्य हो जाएगा असूरिया कहेंगे ये लोका असूर्या नाम सूर्या नाम अर्थात वो लोक को सब क्या है कहते असूर्या असुरिया असुर संबंधी असुर से सोम ऐसे महर्षि का सूत्र है उनसे यता है असूर्य असुरों का संबंध ही है वो सब लोग असुर कौन है कहते हैं असुसु रमनते इति असुर असु अर्थात प्राण प्राण में जो रमण करते हैं प्राण में कौन और प्राण नहीं रहने तो कोई भी नहीं रहेगा बचेगा नहीं इसलिए प्राण अर्थात तो प्राण उपलक्षित है इंद्रिय इंद्रिय में जो रमण करते हैं इंद्रिय में रमण करने का अर्थ है इंद्रियों को व्यवहार करके विषय में रमण करना अशुशु रमन अर्थात विषय ये जो विषय में रमण करता है उनको असुर कहा जाता है उनका संबंधी है वो लोक अर्थात विषय में रमण करने वाले सामर्थ्य है जिस शरीर ओ ओ लो शरीर लोक शब्द का अर्थ है शरीर लोक लोकयंथे भोज्यंत कर्म फलानी अस्मिन इतने लोक कहीं टिप्पणी दिया है भाष्य में भाष्य में है ये बात लोक के थे, थे कर्म फलानी अश्विन इसलिए लोक शब्द का अर्थ हो गया शरीर वो शरीर असुर संबंधी शरीर है जिसमें केवल विषय भोग में ही जीवन गया तो अगर हमको देखना है कि हमारा जीवन कितना असुर है और कितना दैव है ये देखना है असुर अर्थात वो संबंध हमारा शून्य हो जाना चाहिए बिल्कुल नहीं रहना चाहिए विषय भोग से संपूर्ण दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोग उसका क्या स्थिति है स्वभाव तमस आवृता अंधेना देते हैं अथवा तमस कह करके फिर और अंधकार कह देते हैं ये है अर्थात उसको और विशेषण देते हैं कहने के लिए अर्थात गाढ़ अंधकार गाढ़ अंधकार अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र तो इसका अर्थ हुआ कि वो सब शरीर जो विषय भोग में लिप्त रहने का स्वभाव वाला है वो तो सर्वदा ज्ञान अंधकार में ही आवृत होकर के रहेगा और ऐसा शरीर को कौन प्राप्त करेगा कहते हैं ये के जना आत्महन जो मनुष्य लोग आत्महन आत्मा का हनन करने वाले हनन करने वाले अर्थात आत्मा का तिरस्कार करना तिरस्कार करना अर्थात आत्मा को नहीं जानना ये सबको यहाँ आत्महना शब्द से श्रुति कहती है ऐसे जो मनुष्य वो सब ते प्रत्यय मरकर के उस लोक को जाते हैं अर्थात तो वो शरीर को प्राप्त करते हैं तो कौन सा शरीर को कहते जो शरीर केवल विषय भोग में ही चलेगा ऐसे अर्थात आत्म ज्ञान अगर नहीं है तो पुनर्जन्म होगा और फिर वही विषय भोग में लेगा ये मंत्र का तात्पर्य हो गया तो इस प्रकार के कहने का तात्पर्य अर्थात आत्मज्ञान के लिए पूर्ण उद्यम करें आगे भाष्य में असुरिया परमात्म भाव अद्वयम अपेक्ष्य देवादय असुरास तेषा चोभूता लोका असुरियाम असुर्य ये मंत्र का प्रतीक ले लिए भगवान वैसेकर उसका व्याख्यान करते हैं परमात्म भाव अद्वयम अद्व अर्थात द्वैत तो का अभाव केवल आत्म तत्व तो तो ही एकमात्र है बाकी सब कल्पित तो है इस प्रकार की स्थिति अद्वय स्थिति इसका अपेक्षा से देवा दयो देवादयी असुरा आत्मज्ञान अगर नहीं है चाहे वो देवता हो चाहे जो भी हो वो असुर ही है विषय में ही वो रमन करता है दो नंबर टिप्पणी दे दी आप लोग देख ले सकते हैं तेषा च स्वभूता लोकः असुरिया नाम भगवान भाष्यकार यहाँ तेसाम अर्थात असुराणाम स्वभूता लोका स्वभूता अर्थात भोग्य भूता असुरों का भोग्य भूमि है वो स्वभूता इसके लिए तीन नंबर टिप्पणी में महर्षि पाणिनि का सूत्र दे करके कहते हैं भगवान भाष्यकार क्यूँ यहाँ स्वभूता कहते हैं ये लोग सब असुरिया अर्थात तो असुर संबंधी हुए ये सब शरीर असुर संबंधी देवादि शरीर भी ये भी असुर संबंधी अर्थात तो विषय भोग में रमण करने का है असुरिया भाष्य में दीर्घ हो गया अच्छा हाँ ये तो नहीं होना है क्योंकि ये कोई धातु नहीं है कि की हलीचौ दीर्घ जाएगा ये तो अच्छा हाँ ये रस्व होना चाहिए अच्छा ये भी प्रोटीन है ये तो सभी का होगा फिर पूर, तो पूरा अच्छा थोड़ा देख लेना है जी देखे क्योंकि जैसे पूर्व आता है ना इस प्रकार की कहीं ना हो जाए आगे मंत्र में है नाम शब्द नाम शब्द अनर्थ को यहाँ भगवान वश्कर कहते हैं नाम शब्द यहाँ उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है ये मंत्र का अन्वय में इसका अर्थ नहीं है आगे ते लोका कर्म फला लोक्यंत दृश्यंत इति जन्म ते लोका श्लोक मंत्र में है ते लोका इसका अर्थ कहते हैं कर्म फलानी लोक्यंते क्योंकि धातु है लोकरी और उसका अर्थ है लोकरी दर्शन है इसलिए कहते हैं कर्म फलानी लोकअंते लोक्यंते कहते हैं दृश्यंते कर्म फल दिखता है कर्म फल सुख दुख अगर आपको दिखता है तो आप ज्ञानी हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं भुज्यंत भोग होता है दिख जाएगा दूर से तो आप ज्ञानी हो जाएंगे ये भुज्यंत इति जन्मानी छह नंबर टिप्पणी कह दिए जन्मानी शरीरानी इतिया तो लोक शब्द से यहाँ शरीरों को कहा जाता है सन, अज्ञानेन तमसा आवृता आच्छाद स्थरा त्यक्तम देहम्छति युत अदर्शनात्मक अर्थात तमसा अज्ञान ही यही तम है आवरण करके रखने आवृता आवृता का अर्थ कहते हैं अच्छा आच्छादन हुआ अर्थात वो सब शरीर जो है वो अज्ञान से आच्छादन होकर के रहेगा शरीर अर्थात वो जो जीव है वो शरीर ही जो है वो अज्ञान से आच्छादित होकर के रहेगा आच्छादिता तम वो सब शरीर क्या है कहते हैं स्थावरता स्थावर भी जीव होते हैं कौन सा जीव स्थावर है वृक्ष तो स्थावरा वो अंतिम तक हो जाएगा शरीर से अगर पाप करेगा तो आगे जन्म स्थावर योनि प्राप्त होगा प्रत्य प्रत्यत त्यक्त इम देह ये शरीर त्याग होने के बाद अभिगछति अभिगछंती अभी तक गच्छंती तो तो बिल्कुल जाएंगे क्यों उसके लिए प्रमाण देते हैं यथा कर्म यथा सुतम कठोपनिषद योनि मन प्रपद्यंते शरीरवाय देन मन्ये यथा कर्म यथा अन्य अर्थात जिनको ज्ञान नहीं हो गया अन्य कठोपनिषद मंत्र, तो मंत्र है अन्य देही देहो अश्य अस्थिति शरीरधारी जीव अन्य जो मनुष्य वो शरीरत्वाय अगर ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आगे शरीर प्राप्त करने के लिए शरीरत्वाय आगे क्या करेंगे वो कहते हैं कोई तो अन्य योनि को अन्य योनि अर्थात तो अन्य शरीर को प्राप्त करेंगे और कोई तो मन्य स्थान मन अनुसं तो भी प्राप्त करेंगे वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त करेंगे क्यों कहते हैं यथा कर्म यथा यथाश्रोतम जैसा कर्म करेंगे जैसा श्रुतम उपासना अथवा ये विद्या इत्यादि में जैसे आप चलेंगे आपका आगे जन्म ऐसे ही मिलेगा तो इसलिए पूर्ण उद्यम करके ये अगर इस बार पार हो गया तो हो गया नहीं तो कम से कम यथा करमो यथा कू और ये बात निश्चित है कि अगर आप पूरा जीवन लगाएंगे जोर पूरा उद्यम के साथ इसमें आगे फिर आप इसी मार्ग में शीघ्र ही आ जाएंगे क्योंकि भगवत वाक्य है ये ष्ठ अध्याय का अंतिम अंतिम में है ना कि नहीं दुर्गति नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन ता तक अपना कल्याण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर जाएगा तो जो इस कल्याण मार्ग में लगा होगा ये भगवत वचन है इतना बड़ा प्रतिश्रुति देते हैं अगर हम इस मार्ग में लगे भी रहेंगे तो भी आगे हमको फिर यही मार्ग ही प्राप्त हो जाएगा पार हो गए तो ठीक है नहीं भी कम से कम ये अर्थात हमको दुर्गति नहीं हो जाएगा भगवत वचन है अर्थात इस वचन का आधार पर लगे रहना है पूर्ण उद्यम के साथ अर्थात उद्देश्य इसमें निष्ठा रख करके कोई दिखावटी आध्यात्मिक मार्ग दिखावटी के लिए नहीं है कौन इस प्रकार के कहते हैं ये के आत्माहन जो आत्मा का हनन करने वाले उसको कहते हैं आत्मानम घनति आत्महन आत्मानम घनति घोकार के सूत्र से आएगा वो हनते आत्मा को जो हनन करने वाले के कहते है जना जना के आगे प्रश्न चिन्ह हट जाएगा ये अविद्वांस ये नूतन पुरातन सब में है ये प्रश्न चिन्ह ये अविद्वांस जो अविद्वान लोग है ये सब स्थावरजी योनि तक प्राप्त कर सकते है आगे टीका में ते लोका ये तत्शब्द शब्दार्थ जो मंत्र में है ना असुरिया नाम ते लोका ते जो तत्शब्द है उसका अर्थ कहते है शब्द लेना है तद के जगह में यत लेंगे येंगे तो ते के जगह में कर्थात सूर्य नम ये लोका क्योंकि आगे है तृतीय पादम है जो लोका उसको लोक उसुको नित्य नित्यसंबंध आगे टिका में यथा यहाँत येन याद प्रतिषिद्धि विदतामुषिम सदनुप योनि आपनोती अर्थात तो यादृशम प्रति सिद्धम विहित व प्रति सिद्ध कर्म अगर किया है अथवा विहित कर्म किया है प्रतिसिद्ध कर्म करने से क्या होगा उसको निसिद्ध कर्म जन्य अधर्म हो जाएगा और विहित जन्य धर्म हो जाएगा जैसा हुआ है ये हो गया कर्म आगे देवता आदि ज्ञान यहाँ ज्ञानम शब्द नी देख लीजिए ज्ञानम अर्थात ध्यान उपासना देवताधिज्ञान अर्थात उपासना जैसे किया है स तदनुप जैसा कर्म उपासना किया है उसी के अनुरूप योनि आत्मति ऐसे आगे शरीरों को प्राप्त करेगा अच्छा, आगे आत्महतृत्व उदरभेदिनी प्रसिद्धे कथम अभिद्वांस आत्महन आह तो आत्महता जो लोक में शब्द प्रयोग करते ना उसमें उसने आत्महत्या कर ला कर लिया आत्महत्या कर लिया अर्थात पहले जो नाटक में देखते थे ना एक चाकू पकड़ेगा लगा देगा अपने में तो किंतु वास्तविक कि जो नाटक होगा ना उसमें जो नायक होगा उसको दस बार चाकू लगने से वो गिरेगा नहीं किंतु जो नायक नहीं है उसको एक बार लगने से वो गिर जाएगा प्रसंग बस कह दिया आप लोग थोड़ा सतेज हो जाए तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि आत्महंत्रित्व उदरभेदिनी प्रसिद्धे आत्महत्या मतलब आत्महत्या करने वाला उसी को ही कहा जाता है जो स्वयं अपना शरीर को नाश कर देता है उदरभेदिनी ये भेदिनी यह प्रत्यय हो गया उदरम भेदित्व शीलम यश तस्मिन् उदरभेदिनी भेदिनी तो कथम अविद्वांस आत्महन ये अविद्वान लोगों को आप आत्महन कैसे कह दिए टीकाकार का ये संशय होने से उतर देते हैं कथम त तो आत्मान नित्यं हिंसनती वो सब जो अविद्यान लोग है वो आत्मा को नित्य हनन कैसे करते हैं तो कथम ते हिनस्ति हिंसनति इस प्रकार की होना चाहिए भगवान भाष्यकार वहां नित्य पद दे दिए हैं अर्थात जो अविद्वान होते हैं वो आत्मा का हनन नित्य करते हैं नित्य कहाँ से लाया कहते मंत्र में है आत्महन आत्महन जस का रूप है प्रातिपदिक हो जाएगा आत्महन तो आत्महन नियम दो नंबर टिप्पणी आप लोग देख लीजिए देख थोड़ा सा देख लीजिए आत्महन इतर अन्यो भी दृश्य थे तात्सल्य अर्थ में क्वीप हुआ लघु में क्विप करने वाला सूत्र क्या है क्विप तो वो अलग अर्थ में हो जाता है वो प्रातिपदिक से भी हो जाएगा भ्रास भ्राज भ्रास धुर्प ये सतहत्तर सूत्र संख्या है छो तीन दो उसका परसूत्र है अन्य दृश्यते तो ये उसका परसूत्र है ये जो भ्राजभ्रास ये किस अर्थ में क्विप करता है ये तक्षल का अधिकार में है अर्थात तो स्वभाव वाला उसका परसूत्र है अन्य भ्यूपी दृश्यते तीन दो एक सौ अठहत्तर है अन्य व्यपी दृश्यते तो वो सूत्र अर्थात तात्ल्य का अनुवर्तन हुआ तो यहाँ हंधातु से क्विप कर दिया गया और अन्य व्य दृश्यते अर्थात तत्शील स्वभाव है स्वभाव अर्थात नित्य करता है इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कहते कथम थे आत्मान नित्य नित्यम मंत्र है आत्मा न इसके द्वारा स्वभाव वाला कहा गया टीका अध्यात्माधिकारे अध्यात्माधिकारे प्रसंगाभाव अशुद्धत्वाभ्यासन तिरस्कार आत्महतृत्व अविद्यादोषेण उदरभेदिनो पूर्वपक्षी संज्ञा क्या था आत्महन शब्द उदर भेदी में व्यवहार होता है सिद्धांत कहता है कि उदर भेदिनो उदर भेदिन उदर के ऊपर चार नंबर टिप्पणी पुराना पुस्तक में नूतन में तो है चार नंबर टिप्पणी छूट गया यहाँ टीका में उदरभे में चार नंबर टिप्पणी रहना है सिद्धांत कह रहे हैं कि यहाँ अध्यात्म अधिकार है अध्यात्म शास्त्र का विचार हो रहा है यहाँ कोई उदर भेदी नहीं आ जाएगा अर्थात उस प्रकार की चिंताधारा वाले है जो उदर भेदी शरीर को नाश करने, करने वाला हो सकता है वो कभी तो वेदांत सुनने के लिए नहीं आएगा इसलिए सिद्धांत कह रहे हैं की अध्यात्म अधिकार में उदर का प्रसंग अभाव वो यहाँ ग्रहण नहीं होगा होने से यहाँ आत्महन शब्द से अशुद्धत्व अध्यास न अशुद्धत्व का अध्यास कर दिया आत्मा नित्य शुद्ध है किंतु उसमें अशुद्धत्व का अध्यास कर दिया अध्यास करके कर तिरस्कार कर दिया तिरस्कार किसका कर दिया पांच नंबर टिप्पणी आत्मन तिरस्कार आत्मन इत्यादि आत्मा का ही तिरस्कार कर दिया तो जैसे कहते ना दर्पण बिल्कुल स्वच्छ था मुख इसमें स्पष्ट दिखना चाहिए था किंतु उसके एकदम महिला से ढांक दिया कहने से अभी दर्पण का जो स्वभाव वो आवृत तो हो गया यही हो गया दर्पण का तिरस्कार कर दिया अभी दर्पण होने पर भी उसको कार्य में नहीं ले सकता है क्योंकि उसका जो कार्य अभी संभव नहीं है इसी प्रकार की आत्मा का जो शुद्धत्व तो है तजन्य तो जो कार्य होना चाहिए था अर्थात जीवन मुक्त है विलक्षण आनंद है इस प्रकार की अभी वो नहीं होगा ये हो गया आत्मा का तिरस्कार हो गया तिरस्कार है वो आत्महंत्रित्व इतिहा इसी को यहाँ आत्महंत्रित्व शब्द से कहा गया आत्मा का शुद्ध रूप को नहीं जान करके अशुद्धत्व का आरोप करके मैं करता भोगता शरीर वाला मन बुद्धि वाला हूँ इस प्रकार की जान करके आत्मा का तिरस्कार हो गया यही आत्महंता भाष्य में अविद्याण विद्यमान से आत्मन तिरस्करणाथ ये सबको अज्ञानियों को क्यों आत्महंता कहा गया अविद्या दोषेण अविद्याष इस दोष से विद्यमान से आत्मन तिरस्करणाथ आत्मा तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो सभी का है क्योंकि वो है ही एक ही विद्यमानस्य तिरस्करणार्थ ऐसा आत्मा जो कि शुद्ध है दोष से उसका तिरस्कार कर दिया तिरस्करणार्थ ये सनक सुजातियों में एक श्लोक आता है सनक सुजातीय तो युद्ध आरंभ होने से पहले धृतराष्ट्र महाराज जी कहते हैं भिदुर को मनोअस्थिर हो रहा है थोड़ा कुछ अच्छा बात बोलो तो विद्रोह बोलते हैं कि आपका अभी जो स्थिति है अभी हम कहने से आपको ग्रहण नहीं होगा क्योंकि आप तो कहेंगे ये तो हमारा ही है हिंदी में कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर कहते अभी हम कहने से चलेगा नहीं हम इतना कहा अब सुने नहीं अभी अस्थिर चित्त में आप कहाँ सुनेंगे हम ये सनक जी को बुला देते हैं तो उनको फिर वो आह्वान करते हैं वो आते हैं और सनक जी वो सनक में सनक सुझाता सनक सुजातीय है तो चार भाई है ना तो सनक सुजाते वो फिर आते सनक सुजात वो आते हैं वो आकर के उनको धृतराष्ट्र को ये उपदेश देते हैं योथातमान प्रतिपद्य कृतम पापम चौरे आत्मा अपहारेण आत्मान अन्यथा संत अन्य प्रतिपद्य हम वास्तविक शुद्ध है शरीर मनोबुद्धि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है वास्तविक हम इस प्रकार की है किंतु अन्यथा प्रतिपद्यते, शरीर का धर्म से ये मन बुद्धि का धर्म से हम पीड़ित हो जाते हैं इस प्रकार के मानते हैं और वहाँ सनक सु जी कहते हैं वो चोर है तेन चोरे न किन पाप न कृतम उस चोर के द्वारा क्या पाप नहीं किया गया अर्थात जगत का सारे पाप उसके द्वारा कर दिया गया क्यों कहते हैं यही आत्मा को ठीक से नहीं जाना वहाँ कहा गया वही बात है अविद्यादोषे विद्यम से आत्मन तिस्कर आत्मा शुद्ध है इसका स्थिति ऐसे होने पर भी अविद्यादोष से सर्वदा उपाधि उपाधिदोष से ग्रस्त हो जाना में जा क्य शुद्ध से मिथ्याभिशापोशस्त्रवध उच्य तवद आत्मनि पापीवादी अध्यासोपि हिंसा एव एवर्थ क्यचिशुद्ध जो शुद्ध व्यक्ति सच्चरित्र व्यक्ति निष्ठावान व्यक्ति होता है उसके ऊपर अगर मिथ्या अभिशाप होता है मिथ्या अभिशाप अर्थात आरोप कर दिया गया बलपूर्वक का आरोप कर दिया गया ऐसा स्थिति में कहा जाता है कि उस व्यक्ति का बध कर दिया गया किन्तु शस्त्र से नहीं अशस्त्र बध अर्थात जो निष्ठावान व्यक्ति होता है उसके ऊपर आरोप लगने से उसका अंदर में दुख होता रहेगा और वो दुख धीरे धीरे उसको नाश कर देगा मतलब परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से उसका पधर हो गया इसको कहा जाता है अशस्त्र वध अशस्त्र उच्चते तदव इसी प्रकार के की आत्मनिपापित अध्यास आत्मा वास्तविक शुद्ध है किंतु मैं पापी हूं इस प्रकार की अध्यास ये आत्मा का हिंसा ही कर दिया गया हिंसा अच्छा यहाँ आठ नंबर टिप्पणी में श्लोक अन्य श्लोक दिए हैं यो्यथा आठ नंबर टिप्पणी आपका पुस्तक में नीचे से तृतीय पंक्ति सब में यहाँ पुराना नया दोनों समान नयान अकर्ता भोक्ते मनतेम अन्य अन्यत्र अर्थात आपको अगर मिलता नहीं ये कौन बोला है आप जान सकते हैं व्यास जी कहे होंगे <laughs> पहले तो कठिन होता था खोजना आज तो मिल जाता है खोजने से देखेंगे कोई ना कोई कुरान में होगा और भागवते ये श्लोक का वही अर्थ है जो अभी हम लोग विचार किए मयानुकूलन मया नभस्वते पुमा भवा न तरत स आत्मा भगवान कहते हैं मया ईरीतम अनुकूलन नभस्वतेर पुमान न तरेत स आत्म भगवान कहते हैं मोया इरितम मैं चला रहा हूँ किसको किस्क नभस्वते नभस्वत ये गच्छति इति नभसी गक्षति नभस्वय नभस्वते न नभस्वता ईरितम तृतीयांक है नवस्वता मयातम अनुकूल नवस्वता समानाधिकरण है मेरे द्वारा अनुकूल वायु का प्रवाह जो किया जा रहा है उसके द्वारा जो कुमान भवाभी न करे ये भव संसार को पार नहीं किया स आत्मा भगवान कह रहे हैं कि अनुकूल वायु का प्रवाह मैं करता ही रहता हूँ और इसके चलते जो ये संसार को पार नहीं किया तो आत्मा ऐसे भागवत में कहा गया आगे टीका में देखिए अजरा देखिये अजरामरत्वादि लक्षणोंहम संवेदन अभिधान यद हतस्य तदत न दृश्यते इति हननम उपचर्यत आह अजरा अमरत्वादि लक्षण अहम इसमें समास कैसे कहेंगे हम्म अच्छा ठीक है ठीक है यहाँ तो दिया है तो का है दोनों के साथ जाएगा तो अमरत्व लक्षणम लक्षणम यस्य कश्य मोमो आगे अहम है ना तो हम का ष्टी क्या हो जाएगा मोमो अर्थात यहाँ कर कहते कि हमारा लक्षण है लक्षण अथा स्वरूप हमारा स्वरूप है अजरत्व तो अमरत्व हम अजर अमर है इसी प्रकार की संवेदन और अभिधानम व्यवहार चार प्रकार के होता है अभिज्ञा अभिवदन हानोपादान अर्थ क्रिया तो आत्मा के विषय में दो प्रकार की व्यवहार हो सकता है एक हो जा सकता है अभिज्ञा दूसरा हो सकता है अभिवदन अभि अभिज्ञा ज्ञान होना अभिवदन कथन करना आत्मा के विषय में दो हो जाएगा व्यवहार और हानोपादन आत्मा को ग्रहण कर लेना त्याग कर लेना नहीं हो जाएगा और अर्थ क्रियाकारी तो प्रयोजन सिद्ध करेगा ये आत्मा ऐसा है पदार्थ आपका कोई प्रयोजन और सिद्ध नहीं करेगा इतना ही कर देगा कि आपको मुक्त कर देगा आपका प्रयोजन रखेगा नहीं बाकी और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा तो इस प्रकार की मैं अजर हूँ अमर हूँ इस प्रकार की संवेदन ज्ञान होना ये प्रथम व्यवहार अभिज्ञान और दूसरा अभिधानम आपको अगर इस प्रकार की निश्चय है तो आप कभी इसका प्रकाश भी कर दे सकते हैं अभिधानम से तो ज्ञान का ये दो कार्य हो गया मतलब तो ज्ञान और उसका कार्य हो गया यद कार्यम तद बीच में दृष्टांत देते हैं हतश्य इव न दृश्यते जैसे जो पदार्थ जो जीव मारा गया आगे उसका अनुभव नहीं होगा वो तो चला गया तो इसी प्रकार की तो वो जीव हत हो गया तो उसका कार्य नहीं दिखेगा जो मनुष्य मर गया उसका कार्य और नहीं दिखेगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं तो अगर आत्मा अजर है अमर है इस प्रकार के ज्ञान नहीं है उस प्रकार की कथन भी वो नहीं कर पा रहे तो आत्मा का जो काय मतलब इसका स्थिति का जो कार्य है वो नहीं दिख रहा है जैसे मृत व्यक्ति का कार्य नहीं दिखता है यही हो गया कि हनन मृतक व्यक्ति मर गया तो उसका कार्य नहीं दिखेगा इसी प्रकार की आत्मा का जो दो होना चाहिए एक है उसका ज्ञान और उसका अभिधान ये दोनों नहीं होना यही उसका मृत्यु हो गया अर्थात तो उसको मार दिया आत्मा का इति हननम उपचर्य उपचर्य गौण प्रयोग है आत्मा का हनन यही हो गया अर्थात तो तजन्य तो जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है भाष्य में विद्य आत्मनो यथ कार्यम विद्यमान आत्मा का जो कार्य होना चाहिए विद्यमान अर्थात ज्ञातत्व न विद्यमान विद्यमान तो आत्मा सबके लिए है ही किंतु ज्ञातत्व न विद्यमान उसका फल क्या होना चाहिए यह तो कार्यम कार्य अर्थात फलम अजर अमरत्वादी संवेदन लक्षणम मैं अजर हूँ अमर हूं इस प्रकार की जो ज्ञान होना चाहिए जीवन मुक्ति का अनुभव होना चाहिए तब ये जो कार्य है हतस्य इव तिरोभूतम भवती जैसे मृत मनुष्य का कार्य तिरुभूत और दिखता नहीं इसी प्रकार की दृष्टान दे दिया हत्य इव तिरूतम भवती तिर अर्थात और, और अदृश्य हो जाता है दिखता नहीं इसी प्रकार की प्राकृत अविद्वांसो जना आत्म न उच्यन्ते जो प्राकृत प्राकृत अर्थात वेदांत विचार में रुचि नहीं लेना वही प्राकृत हो गए प्राकृत शब्द से पामर कहा जाता है शास्त्र संस्कार रहित तो यहाँ लिया जा सकता है शास्त्र संस्कार रहित जो अविद्वान है उनको आत्महन शब्द से यहाँ कहा जाता है टीका में अश आत्मघात से प्रायश्चित विधान अदर्शनात् संसरण एवं फलम इतिहा जितने सारे पाप है ये पाप का प्रायश्चित का भी विधान वेद में उपलब्ध है यही एक ही पाप है जिसका प्रायश्चित का विधान नहीं है क्या पाप कहते हैं आत्मघात आत्मघात से प्रायश्चित विधान तो नहीं कर पाएगा इसलिए संसरण एव आत्मघात जो उधर भेदी हो उधर भेदी जो आत्मघाती होगा वो प्रायश्चित कर सकता है बच जाएगा तो मरेगा नहीं तो प्रायश्चित कर लेगा किंतु उदर भेदी नहीं अर्थात जो आत्महत्या कर लिया वो फिर प्रायश्चित कहा उसका तो के? अगला जन्म के लिए इसी प्रकार की जो ये आत्मा का शुद्धत्व का ज्ञान नहीं होता है उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान नहीं हुआ है एक ही प्रायश्चित है ज्ञान प्राप्त कर ले तो यही प्रायश्चित है तो, तभी उसका आत्महन ये दोष से वो मुक्त हो जाएगा अश आत्मघात से प्रायश्चित विधान अदर्शनाथ उसका प्रायश्चित विधान नहीं हुआ नहीं होने से संसरणम एव फलम फिर वो जन्म मृत्यु संसार से वो चलता रहेगा ये उसका फल है भाष्य में ते नहीं आत्महनन दोषे न संसरती ते ते आत्महनन जना इस प्रकार की जो मनुष्य होते हैं आत्महनन दोष जन्य पुनः संसार को प्राप्त करते हैं जन्म मृत्यु चक्र में चलते रहते हैं ये जो पुराने वाले पुस्तक देखिए टिप्पणी पंक्ति एक दो तीन चारद उठ पंक्ति आरम्भ व्यापा उत्तम आगे वृथा द के नीचे वो है ना उसके नीचे री भी चाहिए आत्मान स्वयं यो अग्निउकादि भी री छुट गया वहां ये मंत्र पूरा हुआ नया ठीक है वो क्या थे प्रहण ये धातु है ओहक ओहक हक त्याग से नहीं होगा वह त्याग से प्रहण हो जाएगा प्रहण पूछ रहे हैं ना हाँ ओहक त्याग है निष्ठा को तवक तो वो न हो जाएगा वो दिता होने के बाद अच्छा कल बोला था ना ये देखकर करके आना है कृत्यच कृति अच के पर में निश्था। निश्था का को तो हो जाएगा परस्य परस्य कृतस्थस्य उपर्गस्थात ऐसे वो सूत्र है तो ये सूत्र हम लोग को इतना याद रहता है की दसम पीठाधीश्वर जी ये बात पूछे यहाँ का विद्वान लोगों को फिर हो नहीं महारे के पास गए एकादश जी तब तो महाराज श्री रहते थे कुटिया में तो महाराज श्री इन लोगों को पूछे तो आप लोग क्यों इधर आए मतलब ये प्रश्न किसका है आप लोग क्यों आए? बोले वो लोग बोल दिए कि दशम पीताश्री महाराज जी, जी पूछे मतलब महाराज जी तब ये तो दसम पिताश्री जी थे बोले कि उन्होंने पूछे हम लोगों को पता नहीं चला और दशम जी बोल दिए थे इसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे आपको जाना ही पड़ेगा दो नंबर में और लोग नहीं मिला तो फिर गए फिर महाराज जी ये सूत्रों बोल रहे थे तो जो लोग गए थे हम उन लोगों से सुने क्या थी निर्माण निर्माण निर्माण होता है और ये सब भवन का निर्माण कर देते हैं कहीं निर्माण होता है कहीं निर्माण होता है ये कहानी सुनने से आपको कृपया चो सारा जीवन याद रहेगा इसलिए कहा जाता है कहानी नहीं ये तो घटना है वास्तविक अच्छा आगे टीका में उत्तर मंत्र अवतार अभी पूर्व मंत्र में तो अविद्वान का निंदा करके विद्वान का स्तुति करके विद्या विद्या का मतलब विद्वान विद्या का आश्रय है विद्या का स्तुति करके विद्या में हमको प्रवृत्त करवाया गया अब हम जानेंगे कि विद्या क्या है विद्या अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप को जानेंगे इसलिए अभी आत्मा का वास्तव स्वरूप अभी कह रहे हैं उत्तर मंत्र अवतारय भगवान भाष्यकर अवतारण करते हैं मंत्र का यस्य आत्मनो यमनो हननास संस तद विपरए विद्वांस मुच्य आत्मन तत्कृशम यस्य आत्मनो हनना जो आत्मा का हनन करने से अर्थात उसका तिरस्कार कर देने से अविद्वान्नलोक संसारम प्राप्व जन्म वक्र में चलते हैं और तद विपरी अर्थात विरुद्ध रूपेण विद्वांसो जना मुच्यंते वो लोग आत्म। अन्य आत्मनो अच्छा ये प्राचीन में भी नहीं है यहाँ भी तो छुटा हुआ है अच्छा यश आत्मनो भाष्य में जो प्रथम है ना वहाँ तहकार छुट गया ये जो थोड़ा थोड़ा लघु पढ़ने लगे आप लोग भी अपना पुस्तक सुधार कर लीजिय ये तो वर्ण अब आपको दिखना है धीरे धीरे तो आपको स्वयं दिखेगा नहीं थोड़ा कठिन है जब बता दिया जाता है तो पुस्तक संशोधन कर लीजिए तो आत्मा का हनन करने से अविद्वान लोग संसार को प्राप्त करते हैं तद विपर्य विपरण अर्थात तद विरुद्ध रूपेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं क्यों मुक्त हो जाते हैं ते न वो लोग आत्महन नहीं है विद्वान लोग आत्महन नहीं है तद की दृश्यम आत्मतत्व वो आत्मतत्व किस प्रकार की है जिसका तिरस्कार करके हम लोग जन्म मृत्यु में चलते हैं और आप लोग मुक्त हो जाते हैं अभी अविद्वान पूछते हैं उच्यते इसका उत्तर देते हैं स्वयं उत्तर देती है अनेजद मनसो जवी यो नैन दवापनुवन पूर्वमर्षत त्याति तस्न्पीश दधाजथ एक मनसो जबीव अर्षत। अर्षत तत्तिषधावत्यापोद तत में धातु हो गया एजरी कंपनी एजती थी एजत न एजती अन एजत अर्थात कंपन नहीं होता चलन नहीं होता स्थिर है ये आत्मा तो स्थिर है हमको अगर लगता है कि हम चलनशील है अर्थात तो हम आत्मा से दूर है आत्मा का तिरस्कार हो जाता है शरीर चलनशील है मन चलनशील है और ये बुद्धि भी ये भी चलती रहेगी क्योंकि भगवान कहते नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ट अकर्माकृत ये शरीर मनो बुद्धि एक क्षण भी कर्म नहीं करके ये रहेंगे नहीं और हम कहेंगे इसको तो हम स्थिर कर देंगे ध्यान करेंगे तो इसलिए भगवान कहेंगे कर्मण्य कर्म यह पश्चिद अकर्मणी च कर्म यह तो इसका अकर्मणी च कर्म कह करके अर्थात ध्यान करने वाला अज्ञानी जिस समय में ध्यान करता है वो मानता है कि मैं अकर्म कर रहा हूं ज्ञानी कह रहा है कि अकर्म नहीं है वो कर्म कर रहा है ऐसे प्रकार के अर्थात ये शरीर और मनोबुद्धि ये सब तक तो चलता ही रहेंगे चाहे ब्रह्म हो वो भी एक कर्म ही हो रहा है मनुष्यो जबी जबी जू गर्थ है धातु अर्थात मनुष्य भी धृतगामी है पूर्वम अर्षत एनत देवा न अपनुवन पूर्वम अर्स त्री धातु है पहले से गया हुआ स्वतर पहले से गया हुआ है हाँ। तो गत्यर्थ कबुआई तभी अरसत बनेगा नहीं तो गुण नहीं होगा पूर्वम अरसत एनत देवा न नुबन ये सर्वत्र पहले से ही गाया हुआ है इसको देवा देवा इंद्रियाणी न अपनुवन इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंद्रियों का धर्म है बाहर पदार्थों को देखने के लिए इंद्रियों का जो कारण है उसको ये इंद्रिया नहीं देख पाएंगे इसके द्वारा अपूर्वता का कथन हो रहा है अर्थात इंद्रिय इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये हमको पता नहीं है ये श्रुति ही बताती है जो प्रमाण प्रमाणांतरण ज्ञानत नहीं है वो जब कहा जाता है उसको कहा जाता है अपूर्वता ये एक लिंग है शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए जितने लिंग है उसमें एक लिंग है अपूर्वता अर्थात शास्त्र जो चीज कहता है जो की अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है जानेंगे कि शास्त्र का इसमें तात्पर्य है यहाँ ये बात कहा जाता है आत्मा तो, तो इंद्रियों से ज्ञान तो होने वाला चीज नहीं है जब तक हम उद्यम करेंगे हम तो आत्मा को जान लेंगे कहेंगे नहीं जान पाएगा इंद्रिय मन के द्वारा भी नहीं जाना जाएगा अशुद्ध मन के द्वारा आज यहाँ रखेंगे ओम सन्नो ओ सनो मित्र भगव इंद्रो बृहस्पति सन्न